है मकरान्त है तो उसकी क्या संज्ञा होगी सठ संज्ञा किस सूत्र से अंतासठ सठ संज्ञा से क्या कार्य होगा क्या कार्य होता है सड़भ लुक किसकी और कोई कार्य है षठ चतुर्भ्य सूत्र से नोट होता है अष्टन आ विभक्तौद अष्टन शब्द का प्रथमा एक वचन है अष्टन अष्टम शब्द नित्य बहुवचन है या एक वचन दो वचन बनेगा अष्टन एक वचन है अष्टन ये अष्टन शब्द को अष्टन शब्द का अर्थ जितने आठ कहेंगे तो एक वचन दिवोचन नहीं बनेगा यहाँ जो अष्टन आ है आठ को आ नहीं होता है किसको आ होगा अष्टन शब्द को इसलिए अष्टन शब्द को ए आ होगा विभक्तो विभक्ति आने पर अष्टम शब्द को आ हो जाएगा ओ भी हलादो वास हलाद में विकल्प से होगा अजाद में नहीं अलादि में होगा अरबी कल्प से होगा अष्टन को आ कहेंगे अलंत्य परिभाषा से न को हो जाएगा आ विभक्ति आने के बाद न को हो जाएगा आ, आसादि भ्यास में आ हो जाएगा अष्टाभि अष्टाभ्य अष्टाभ्य से बनेगा अष्टाशु बनेगा अष्टाभ्य औष शब्द से पर औबस को ओष होगा ज को क्या होगा औस ज दोनों के स्थान पर जस के स्थान पर औष सस के स्थान पर औष औष के सकार संज्ञा किस सूत्र से अलंत्यम शीत होने के कारण अनिकाल से सर्वस्व सव को हो जाएगा नहीं तो आधे पर से लगना चाहिए अष्टम शब्द के पर ज को के तो ज सस के स्थान पर सर्वाद से औ हो जाएगा तो अष्टन आगे औ आता है यहाँ अष्टम शब्द से पर ज सस आएगा अष्टन आ विभक्तो सूत्र से ही अष्टन को आ हो जाएगा जस हलादी भी होती है या नहीं जस में जकार हल नहीं है सस में शिकार हल है तो जस हलादी है या नहीं हलादी नहीं वो अनुबंध है इसकी संज्ञा होती लोप हो जाता है जकार की संज्ञा के सूत्र से और सस के शिकार की और उसके शिकार की वही संज्ञा लो पहुँच जाने से असभता हलादि नहीं है तो वहां अष्टन आ विभूत तो सूत्र लगना चाहिए हलादि में ही हलादि नहीं है यदि जस सस के पर जस पर में रहते अष्टन को आ नहीं होगा तो यहाँ दिया अष्टाभ्य औष अष्टाभ्य औष दिया भय शानी के बाद अष्टन श को आत्व हो जाएगा कि सूत्र से अष्टन आ विभक्तो से आ हो जाएगा नित्य हो जाएगा विकल्प से जब आ हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा अभ्यस में अष्टाभ्य और आ नहीं होगा तो अष्टाभ्य तो भ्यास पर रहते अष्टन शब्द का रूप कितने बनेगा दो बनेगा क्या क्या अष्टाभ्य और अष्टभ्य अष्टभ्य और अष्टाभ में मात्रा में कोई फरक है अष्टम अह्रस्व है अष्ट में अदीर्घ है तो व्याकरण में अल्पाक्षर असंतिदम अल्पाक्षर औषधि मात्रा कम होना चाहिए अष्टभ्य कहना चाहिए अष्टभ्य नहीं कह करके महर्षि ने जो अष्टाभ्य कहा है क्या उतने पता चल नहीं चला उनको अष्टा कहेंगे तो एक आ, मात्रा अधिक हो जाएगा दीर्घ है वो अभिप्राय है अष्टाभ्य शब्द का अर्थ अष्टन शब्द का पंचांग बहुचने अष्टा शब्द से पर जस को औस होगा किससे पर अष्टा शब्द जस पर रहते अष्टा शब्द कहाँ से आएगा अष्टम ते जस पर सस्पर यदि आत्व हो जाए तब तो, तो अष्टाशद मिलेगा आत्व किस श से होगा वो में करता है ज सस में हला दिने अजा तो भी अष्टभ्य नहीं कह करके जो अष्टाभ्य कहा गया ये ज्ञापक होता है ज सस पर रहते आत्व होता है यदि प्रहलाद नहीं होना चाहिए अष्टम शब्द का भय अष्टभ्य बनता है अष्टाभ्य बनता है दो रूप बनता है लाघवा तो अष्टभ्य होना चाहिए था जश को औष होगा अष्टभ्य कहना चाहिए अष्टन शब्द से पर अष्टाभ्य कहने का अभिप्राय जस सस पर रहते अष्टन शब्द को आ होकर के अष्टा बन जाता है तो अष्टा शब्द से पर ज सस को औष होगा फलादी में विभति पर रहते जो न को आ होता है जसस पर रहते भी न को आ हो जाएगा तो, प्रत, तो प्रत, प्रकृति क्या बनेगी अष्टा तो अष्टा से पर जसस् कोष विधान करता है अर्थात ये हो गया ज्ञापक इसलिए दिया कृता आकाराधअ अष्टनो जस कृत आकाराध कृता आकारो यस्य अष्टन शब्द जिस अष्टम शब्द में आकार हो गया नकार को आ हो गया ऐसे अष्टा शब्द से जस कौष होगा तो आ कैसे होगा अष्टम शब्द को जसस पढ़ते इसलिए कहते आगे इति हैं कि निर्देशो वक्तव्य विषये जससोर्षे ज्ञापयति ज्ञापय ज्ञापन करता है कृतत्वनिर्देश आकार करके जो उच्चारण किया अष्ट्य अष्टाभ्य जो आकार करके उच्चारण किया गया ये जस सस के विषय में जस सस संबंधी अष्टम शो आ हो जाएगा ये ज्ञापन करता है ज्ञान कराता है क्योंकि अष्टाभ्य नहीं कह करके अष्टभ्य कहना चाहिए लाघवाद तो अष्टभ्य नहीं कह करके जो अष्टाभ्य महर्षि ने कहा ये उच्चारण अष्टाभ्य उच्चारण ही ज्ञापक है जस सस पर में रहते जस के विषय में अष्टन को आ हो जाएगा तो वह जस को आ हो जाएगा इस ज्ञापक से अष्टाभ्य औष सूत्र में जो अष्टाभ्य कहा गया ये हो गया ज्ञापक यदि जस के पर रहते आ नहीं होता तो अष्टन शब्द से पर औष का जस को तो अष्टन शब्द से पर तो अष्टन का पंचमी बहुचन हो जाएगा अष्टभ्य क्या कहना चाहिए अष्टभ्य किंतु अष्टाभ्य कहा गया इसी से ज्ञापित होता है जस सस् अष्टन रहते शब्द को अष्टा हो जाता है तो अष्टा शब्द से पर जसस को औष होगा इसलिए यहाँ ज पर आह्लाद नहीं होने पर भी इसी ज्ञापक से आ हो जाएगा आ हो जाएगा तो का अष्टा अगर औ वृद्धि क्या बनेगा अष्ट दस में अष्ट दस में अष्ट भीषमे अष्टाभ्य अष्टाभ्य आम आने पर अष्टन आम अष्टन आम फिर क्या सूत्र लग गया हसनोद्याप नोट हो जाएगा शतुर्भ नोट हो जाएगा नोट हो होने पर अष्टन के नकार अगर नाम है दो नकार सवन होगा नकार कहाँ जाएगा न लोपह प्रातिपद तो प्रा, प्रकृति क्या बचेगी अष्ट अग्रे न फिर दीर्घ करने के सूत्र क्या है नोपधाया न से उपाध्याय दीर्घ नामी अष्टान नाम बन जाएगा और आने पर आतो हो जाएगा कि सूत्र से अष्ट नो तो अष्टा अग्रे सु है नकार क्या लोप होगा किसूत्र तो से न को तो आ हो गया और आत्व किस को करना है आ हो तो गया नकार को आधे से प्रत्येक सूत्र से क्या होगा लगे सूत्र तो रूप क्या बनेगा अष्टासु आत्व नहीं होगा तो रूप बनेगा क्या बनेगा प्रथम हमें अष्ट जैसे पंचन बना था अष्ट अगरे अष्ट औसुवाना नहीं जैसा शु नहीं हुआ कहाँ गया जस हैं सर्व्यलोक हो गया रूप क्या मानेगा अष्ट अष्ट में, अस्टा, अस्टा में। भी। क्या भी अष्ट भी अष्टा भी अष्ट भी भप्तम बहुचन में अष्ट सु दीर्घ कहाँ कहाँ हुआ कहाँ अष्टान में दीर्घ हो गया और कहीं भी दीर्घ नहीं हुआ अभी आत्व पक्ष में रूप अष्टौ आत्व नहीं होगा तो क्या बनेगा अष्ट में क्या बना अष्ट में ठीक भावे अष्ट पंचवत आगे सूत्र है ऋत्विक दध्रिक दिगुस्ंचु युज कृंचाचत्विक दध्रिक सृग दिग उणिख यहाँ तक टिप्पणी में है पुस्तक में उस्नीग अंतम प्रथमात पदम यहाँ तक तो प्रथमात है ऋत्विक दृग सृग दिग और अंचु युज कृंचाँच ये षष्ठीअन्त है किंतु पंचमी अर्थ है ष्ठी सम्बन्ध सामान्य इनसे पर क्विप होता है एभ्य क्वीन इनसे क्वीन प्रत्यय होता है अंच है सुप्य उपपद है अंचु था होगा सुबंत उपपद रहते युजी कृंचाँम हो केवल यो युज धातु क्रुञ्च धातु से क्वीन होगा केवल हो के कोई उपपद नहीं और युजिकृंचा से कृंचे न लोप अभाव से निपाते थे क्रुंच धातु क्या क्वीन करते तो अनिदिताम हल उपध्या से नकार उपधा का लोप हो, हो जाता किंतु क्रुञ्चाम रखा कृंचाम नहीं कहा इसे न का अभाव ही निपातन हुआ यहाँ निपातन करके न का भाव निपातन किसको कहते हैं किसको कहते हैं मालूम है प्रात्युषिक विधिम बिना सिद्ध प्रक्रिया से शब्द स्वरूप निर्देशो निपातनम मालूम नहीं किसको प्रात्युषिक विधिम बिना प्रात्युषिक विधिम बिना क्या लिखा विधिम विना सिद्ध विधिम विना सिद्ध प्रक्रिस्वूपये निर्देश सिद्धप्रक्रिय शब्दस्वूप निर्देशो निपतन सिद्ध प्रक्रिय शब्द स्वरूपस्य निर्देशो निपातनम् स्वरूप से निर्देशों निपतन लेखा किसी ने सब प्रातिकोक ने नहीं लिख पाया पढ़ो प्रत्युस्विक विधि विना प्रातृषिक विधि के बिना प्रतिसंभव अलग अलग कार्य होने वाले विधि के बिना विधि सूत्र है जैसे स्नानता सट नोपथाएस विधि है एक विधि है ऐसे विधि के बिना कोई विधि सूत्र नहीं हो किंतु ऐसे शब्द मिल जाता है सिद्ध प्रक्रिय से शब्द स्वरूप सिद्धा प्रक्रिया एस्य जिसकी प्रक्रिया सिद्ध है किस सूत्र से बना ऐसा नहीं सीधा बना करके रख दिया रूपो शब्द स्वरूप का निर्देश उच्चारण कोई शब्द का उच्चारण कर दिया प्रक्रिया सिद्ध करके किस प्रकार बना एक साथ यमुक रूप अलग विधि के बिना विधि सूत्र से तो बन जाएगा जैसे पंचान विधि से बन जाता है किन्तु कहीं यदि ऐसे शब्द हो उसके विधि के बिना ऐसे सिद्ध करके रूप उच्चारण कर दिया वो उसका नाम निपातन ना। सूत्र में ऐसे उच्चारण उच्चारण कर दिया यु जी क्रुंच के कुरुंचा आगे कृंचा जो कुन प्रत्यय होता है कुन प्रत्यय का ककारीत है कीत है कीत होने के कारण उपधा का लोप हो जाता है अनिदिता अनिदाम उपधा की तो आगे लोप करने के अभिषेक उच्चारण कर देते यू जी क्रुचांश लोप नहीं किया तो क्विन प्रत्यय होने के बाद भी उपधा का लोप नहीं होगा ये निपातन से हुआ कनावित तो। प्रथम पद क्या है कनौत तो। कनऊ कहा है कनऊ कहा है मालूम है क्वीन में क है या ना है क्विन का ककार की सं किस तरह से लसक तद्धिते अन्यम कोई ने में पहला क्या बने है क अंतिम बने क्या है कश्च नो ककार और नकार की संज्ञा है किसूत्र से लसक तद्धिते हल क न की संज्ञा तस्लो पहने पर क्या बचेगा बी बचेगा बी आगे दो क्रेड अतिंग ये धातु अधिकार में ये जितने प्रत्यय तिंग भिन्न सबकी कृत संज्ञा होगी अत्र धातु अधिकारे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञा सातो हो ये अधिकारे है नौ एक तिहानवे किसके एक दो एक सूत्र पहले धातु हो इस अधिकार में तिंग प्रत्यय मालूम है किसको तिंग प्रत्यय क्या मालूम है तिंग क्या क्या है तिप तस झी मी बस मस के आगे क्या बोला मी बस मस आगे तझा हाँ ये सब तिंग है तिंग को छोड़कर जितने प्रतिशत प्रत्येक संज्ञक है ये क्विन प्रत्यय भी तिंग है कृत है कृत है सूत्र से कृद तिंग वेरपृत वी का ष्ट वे है अपृक्त षष्ट है अपृत किस कहते हैं अपृत एक अल प्रत्यय एक हो प्रत्यय तो उसको कहते अपृत व्य है अपृत से वी है अपृत वी क्या है अपृत एक अल है वेरअपृत से का अपृतस्य वे वी में इकार उच्चारण के लिए इसीलिए अप्रुत है वी में इकार यदि उच्चारण के लिए नहीं होता तो बी अपुत कैसे होगा वेरप्रुत कैसे होगा तो दो बन है इसलिए वे अप्रुत सूत्र में ये का इसी सूत्र से सिद्ध होता है इकार उच्चारण के लिए तो व कार अपृत होगा हृत वश्य लोप अप्रुत वह के लोप हो जाएगा इसूत्र से ईद संज्ञा नहीं लोप सिद्धा कोई निपत्य का क्या बचेगा कुछ बचा है ये उच्चारण के लिए उच्चारणार्थ नाम ईद संज्ञा विनाभ्याम अपहर ये पहला आया है दि सूत्र में टिप्पणी होगा दिवउत सूत्र देखो टिप्पणी में कुछ नहीं ज़्यादा सौल नहीं पढ़ो उच्चारणार्थाना इत संज्ञा लोपाभ्याम विनय व निवृत्ति किसके पुस्तकें में ये वही तो पूछ रहे दूसरे इधर उधर पढ़ते हैं उच्चारणार्थाना इस संज्ञा लोपाभ्याम विनय विवृत्ति इसलिए में तकर उच्चारण के लिए होने से उसकी संज्ञा लोप के बिना इसे निवृत्ति हो जाती है वी में इकार के इसे निवृत्ति हो जाएगी अप्रता का लोप हो गया अभी यहाँ शब्द है ऋत्विक शब्द है ऋतुपूर्वक यजधातु से कोई नहीं हुआ ऋत्विक जो प्रथम शब्द है ऋतुपूर्वक यजधातु है यज धातु से कोई नहीं हुआ ऋतु ऋत्विक ऋतु के आगे क्या है यज यज क्या क्विन क्विन का सर्वापार लो हो जाता है कित होने के कारण वचि स्वपी यजादिना किति सूत्र से यजधातु को हो जाएगा संप्रसारणम क्या हो जाएगा संप्रसारण किसको कहते हैं ई ज्ञान संप्रसारणम ई ज्ञान का क्या अर्थ यण स्थाने में प्रयुज्यमान ईक संप्रसारण यजधातु में यण है उसको ईक होगा ई ई किस ना ई की संज्ञा है संप्रसान तो ईज बन जाएगा यजधातु के य हो जाएगा ई य में आगे अ है सत लग जाएगा संप्रसानाचार च रूप ईज बन गया ऋतु अग्र ईज ये कौन से यु कर दो ऋत्विज बन गया क्या प्रतिपद बना ऋत्विज के है ऋत्विज क्या ऋत्विक बनेगा क्वेन प्रत्यय से कु गजान किसको कहते हैं गज के मुख को गणेश है उनके मुख हाथी के मुख है बहुब्री समास में गज से आनन ये आनन ये गजानन पंचानन कौन है समाज कैसे होगा पंच आनना पीतांबर कैसे है पीतम अंबर ये लंबोदर लंब लंबम उधरम य इसी प्रकार क्वीन प्रत्यय है क्वीन एक प्रत्यय है ना नहीं क्वीन तो प्रत्यय है किन्तु क्वीन प्रत्यय ऐसा कर्मधारा नहीं क्वीन प्रत्यय यस्मा स क्वीन प्रत्यय क्वीन प्रत्यय जिससे होता है वो तो प्रकृति को कहेंगे क्वीन प्रत्यय प्रकृति को क्या कहेंगे क्वीन प्रत्यय चित्रा गावो यस्य चित्रा गावो यस्य वह व्यक्ति चित्र गौ है चित्रा गौ जिसके पास है वो व्यक्ति चित्र गौ है पीतम अम्बर यस्य स पीताम्बर बहुत पीतम अम्बरम य पीतांबर सपीताम्बर है नहीं इसी प्रकार चित्रा गौर ये स चित्र गु चित्र गौ है चित्र हो जाएगा जिसके पास गौ चित्र है उसको कहेंगे चित्र गौ गौ के फ्रष्ट हो जाएगा चित्र बनता है अम्बर पीत जिसके पास है वो पीतांबर हो गया पीतांबर का इतना ही पीतवस्त्र पीतवस्त्र भी होगा पीतम च तद च करेंगे तो किंतु पीतम अम्बरम यश्य बहुबरी करेंगे तब तो पीतांबर वस्त्र है या विष्णु भगवान है इसी प्रकार कुैन प्रत्यय यशमात क्वीन प्रत्यय जिस्य होता है प्रत्येक किससे होता है प्रकृति से वो प्रकृति को कहेंगे कोई प्रत्यय कोई नि प्रत्यय से को कु देखो कई प्रत्यय प्रत्यय अस्माद तत्व कवर्गो अंतादेश पदान्ते कोई नि प्रत्यय जिससे होता है उसको कवर्ग आदेश का, का कु कु का अर्थ है कवर्ग कोई प्रत्यय को कु तो हो जाएगा कु विद्यमान है माने है उदित है विद्यमान उदित सवन का ग्राहक होगा विद्यमान hmm? ग्राहक हो गया अविद्यमान हो hmm? जो से बोलो हैं विद्यमान अविद्यमान दोनों ही सवन का ग्राहक है विद्यमान हो विद्यमान कुदित शवर्ण का ग्राहक है इसे कवर का हो जाएगा अंतादेश कहाँ से आया अलंत्य परिभाषा से अलवंत्य परिभाषा अंत को आदेश होगा पदांत में होगा किन प्रत्यक्ष सूत्र से, से क्या होगा ऋतुजी के जकार को कबर को होना हो जाएगा किंतु एक सूत्र है चोह कुह देखो आठ दो दे बासठ आगे सूत्र आता है चोह कुह आगे संख्या देखो दोनों में त्रिपादी में कौन है पर त्रिपादी कौन है तो बलवान कौन होगा हाँ पूर्व के प्रति पर सिद्ध है पूरा त्रिपादी कौन है चोह कु पर त्रिपादी कौन असिद्ध होगा देखो अस्य अश्य असिद्धत्वात्त चोह मतलब कुम अश्य मंत्र क्वीन प्रत्यक्ष कुत्र से ये सूत्र असिद्ध होने के कारण कुत्य चोह कुति कुत्व ऋत्विजी के जकार को क वर्ग हो जाएगा च वर्ग में ज है क्या चोह कुह क वर्ग हो जाएगा ज को क्या हो जाएगा ग़ वाव साने क़ गिकूप क्या बनेगा ऋत्विक ऋत्विक प्रातिपदिक क्या है जकारांत है औ माने पर क्या बनेगा ऋतुजौ जस में तुज द्वितिया में ऋतुजम ऋतुज तुज तृतीय में त्विज भ्या माने पर ऋत्ज के जकार के पद अंत है भ्यापर पद संज्ञा सूत्र से तो चोह कुश कु हो जाएगा गन जाएगा ऋत्यु की व्यायाम क्या बनेगा अरे वसा न लगे तो नहीं लगेगा अवसा नहीं।, नहीं एक रूप बनेगा ऋतु की व्यायाम भीष में भस भी में हाँ सप्तमी में क्या बनेगा ऋत्व जी ऋत्व जो हो ऋतिकी के ज अग्रसु है पद संज्ञान से लग जाएगा सूत्र पहले चो कु ग हो जाएगा खरीच से क हो जाएगा आदेश प्रत्ये सत्य हो जाएगा रूप क्या मानेगा ऋत्विकु रूप बोल शुरू से ऋत्वी ऋत्वी जाऊ हे आगे शब्द है युज युजी युजिर्योगे धातु युजे रसे युजे सर्वनाम स्थाने नुम युज है प्रातिपदिक युज धातु से कुन हो गया युज युज होने पर युजी कृंचाच युजी दयाय क्विन प्रत्यंत है युज अगर क्विन सर्वापार लोप हो गया बोल गया युज युज की प्रातिपदिक संज्ञा के सूत्र से होगी कृतधित समास प्रातिपद संज्ञा विश्वादि उत्पत्ति सुवाने के बाद सूत्र लग जाएगा रुजोर समास सूत्र से नूम हो जाएगा सर्वनाम स्थान हो तो पर में सर्वनाम स्थान संज्ञा के सूत्र से हाँ हलंत में सर्वनाथ स्थान होगा हलंत में सुटकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी कहीं हाँ, कहा गया कि अजंत के लिए अजंतो हलंत सर्वनाम स्थान है तो नूम हो जाएगा असमास समास नहीं तो नूम हो जाएगा नुम होने पर मृदोचंत्यात पर सूत्र से कहाँ लगेगा नुम कहाँ होगा अंतिम अज के ए कहाँ होगा ये अंतिम अच्छे ऐसा नहीं करना थोड़े दिमाग अलग है कर बोलो हैं हाँ एक ही यूज में एक अचे नूम करना है कहाँ करें अंतिम अच के बाद क्यों पहले अच्छी के बाद करने तो क्या बिगड़ा क्या कहना चाहिए यू के ऊ के बाद ज के पहले ना होगा ज के पहले होगा उकार के बाद होगा हाँ ख्याल ऐसा नहीं कि जो है मितोचन त्यात् बस <laughs> यहाँ से कोई मतलब यहाँ युज जब चल रहा है तो नूम होने के बाद युंज बन जाएगा क्या बनेगा न ज है संयोग है न जय कि संयोग संज्ञा है कि सूत्र है हाँ देते हैं कितने कष्ट है हलन क्या संयोग संज्ञा करने वाले सूत्र किस को मालूम है में? बोलो क्या है यहाँ संयोग किस किसी बनने के के है ये ज जत्र लग जाए संयोग अंत से लोप हो क्या लगेगा किस क्या लोप हो जाएगा ज जा लोप होने से क्या बचेगा क्या बचेगा जोर से बोलो यो न में अ नहीं यो क्या बचेगा यो नो नौकार हो जाएगा दुख दिया कुत्ते न न से गकार उच्चारण के न को हो जाएगा अंग ग क्यों होगा कुत्तो हो जाएगा यो चो को लगे जाएगा क्यों नहीं लगेगा चबर्ग नहीं।, नहीं कौन चबर्ग नहीं नकार इसलिए क्वीन से को लगेगा ए कबर्ग हो जाएगा न को कबर्ग आदेश हो जाएगा स्थानीय क्या है न आदेश क्या है कवर्ग कितने हैं पाँच स्थानेंतरतम नौ नासिक है नौ के स्थान हो जाएगा युंग बन गया क्या बनेगा युंग कहाँ करूँ बना पता प्रातिपदिका क्या है युज औ आने के बाद युज अगर ओ कोई कार्य होगा नहीं बा युजे रसम लगेगा सर्वनाम स्थानी है क्या नूम होगा नूम होने पर बन, बन जाएगा कोई कार्य नहीं क्या है हैं? तो सुनाशो देखो नकार को नश्चा से जली ये प्राप्त है नहीं नश्चा पदार्थ जल से अनुसार प्राप्त है नहीं हाँ थोड़ा सो बोलो सब क्यों आधा आधा निद्रा जैसे प्राप्त है क्या सूत्र प्राप्त है स्तोष से प्राप्त है नहीं देखो संख्या निकालो जरी नश्चा प्रदान तर से जली और स्तोष चुनाचो नहीं संख्या बताना जरूर देना पर त्रिपादी कौन है स्तोष चुनाचो से परे ना नहीं त्रिपादी असित है इसे नस्... स्तोष चुनाचो लगेगा क्या लगेगा नश्चा प्रदान तर से जली क्या हो जाएगा नकार को अनुसार हो जाएगा अनुसार होने के बाद क्या सूत्र लग गया अनुसार सही परसवन में क्या हो जाएगा न का परसवन क्या होगा य होगा तो रूप क्या बन जाएगा क्या बनेगा यंज य में ज के पहले क्या है में है यहाँ चोह को प्राप्त है नहीं बताओ देखो चो का सूत्र आगे है देखो च वर्ग से कर्ग से आद झल पर में हो तो चोकू लगेगा झल पर में है क्या यो के आगे क्या है जो झल में आएगा ए नहीं तो लघु पढ़ना पड़ेगा जाकर के तो पहले बोलते जाओ कोला में लघु पढ़ो यहाँ क्या कहेंगे जो झल में आएगा तो नशा अनुसार चोकू प्राप्त है नहीं प्राप्त नहीं तो यौ के आगे ज है नहीं नहीं ज जो झल में आएगा तो यौ च वर्ग में है तो चौ कुसूत्र से यौ को क वर्ग हो जाएगा प्राप्त है नहीं क्या नहीं झल पर में नहीं झल पदार्थ तो दोनों चाहिए झल और पदार्थ तो दोनों होना चाहिए युंग में जो लग गया नहीं वो तो नहीं चौकू जो, जहाँ लगता है जल पर में हो रदार्थ दोनों होना चाहिए क्या देखो चोकू लगना चाहिए अनुसार सही ही परसवन सूत्र निकालो अनुसार सही परसवन। पर सवर्ण के दृष्टि से अनुसार सही परसवन परसवर्ण असिद्ध है इसलिए असिद्ध होने के कारण चोकू नहीं लगता है समझे नहीं तो चोकू लगना चाहिए अनुसार से ही सिद्ध होने रूप क्या बनेगा युंजौ युग युंजौ आगे युंजह, द्वितिया में युजंग नुम होगा किस सूत्र से पहले युजे रे यह नुम नहीं बनेगा में क्या बनेगा युजा न नहीं युंजा नहीं भाव में क्या बनेगा गौ कहाँ जाएगा चौक से कुए युगभ्याम सप्तम बहुचन में युक्षु बोल से युग युजौ इति सब बोलो सुयुज शब्द सुष्टु इनत की थी सुप्र युज धातु से कुण हो गया युजी कृ कृ केवल हो तो यह हो गया युजे समा यह समा से तो यहां क्वीन प्रत्यय नहीं ऋत्विक दधिक सूत्र में युज धातु से कुन प्रत्यय होता है युज कृंच हो केवल यो हो सुबंध उप पद तो नहीं हुआ इसे यहाँ क्विप हो जाएगा क्विपच सुयुज शब्द है सुयुज के यहाँ युजे नहीं लगेगा क्योंकि समास है समास होने से हो जाएगा कुगतिपराध समास हो जाएगा क्विप प्रत्यय का स्वलोप हो जाता है पकार ककार क्विपेर प्रत्यक्ष तो सुयुज का सु का लोप हो लो जाएगा होलंग्यापुर दीर्घात लोप होने के बाद जकारक हो जाएगा जो कुश कु व अवसाने सुयुग सुयुग औ में क्या बनेगा नुम के सूत्र से होगा क्यों नहीं होता है समा से नहीं होगा तो सुयोज भ्या में सुयोग भ्याम सप्तम बहुचन में रूबल कुछ कार्य नहीं सुयुग सुयुग सुयोज इति प्रथमा हे खंज है खजी गति विकल धातु खजी धातु से कुन होने पर खंज रहता है खंज होने पर खंज है प्रातिपद रहेगा खंज खंज के आगे सू होने पर हल्का से सू का लोप हो जाएगा लोप होने पर प्रकृति क्या है खंज खंजे के जकार का लोप हो जाएगा समय से लोप जकार लोप होने पर क्या बच जाएगा न या या या। खज में य था या न था य था ज चला जाएगा तो क्या बचेगा य बचेगा या न बचेगा सूत्र में रूप दिखता है खन में तो उसको देख बोलते हो ज लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा न हाँ जो है वो तो नौकार को ही अनुसार प्रसवन हुआ था नौकार को अनुसार प्रसवन होकर यह हुआ था निमित्त पाए नैमित्त का स्यापे पाए तो न को जो अनुसार प्रसवन हुआ था ज चला गया तो न रह जाएगा खन हो जाएगा खन खंज खंजह संबोधन में हे खन हे खंज खंज हाँ क्या बनेगा खज क्यों शर्वणस्थान नहीं है इसलिए क्या बनेगा खंजह खंजह बनेगा खंज खंजा भ्याम खंज के जकार का समय तो लोग पहुँचेगा न बजेगा खन भ्याम क्या बजेगा नकार के अनुसार होगा या नहीं नश्च पदार्थ से नश्चापांत से अपदांत है नकारक अनुसार की सूत्र से होगा नहीं, नहीं होगा खन रहेगा ऐसे खन भ्याम भीषमें खन भी बोलो खन खन खंज खंज हे हे खन खंज धातु खजी धातु है इदि तो नूम होता है खंज बनता है अनिदिता हल उपधार की से लोप नहीं होगा क्योंकि इदित है तो न रहता है ओम नेता वसा